सफेदी जब उसके बालों में उतर आई थी तब कहीं जाकर साथ पूरी हो रही थी बचपन के नाजुक दौर में दिल के ना जाने किस कोने में आकर पैठ गई थी वो सफेद पशमीना शॉल उसे पाने के लिए वह जब तब मचल उठती थी वो जब उसकी दिली चाहत बनी तब उसे पता भी ना था कि पशमीना होता क्या है या उसकी कीमत क्या है उसकी कश्मीरी प्रिंसिपल आसमानी साड़ी पर सफेद शॉल ओढ़े यूं जान पड़ती थी जैसे नील गगन को किसी सफेद बादल के टुकड़े ने ढक लिया हो मां ने बताया था कि वो पशमीना है महंगा होता है उसी दिन उसने अपने मन में ठान लिया था कि अपनी पहली कमाई से वो ऐसी ही रेशमी सफेदी खरीदेगी कमाना शुरू किया तो वक्त बड़ा बेरहम हो चला अकेली हो गई मां को संभालना और घर का टिमटिमाता चिराग जलाए रखना पहली जरूरत बन गई पश्मीना की चाह किसी तहखाने में दबकर रह गई शादी का समय आया तो जरूरी शौक के साथ माँ की सफेद साड़ी में कोई पैबंद न लगने पाए यह उसकी जिम्मेदारी बन गई वर्मा जी के साथ नया जीवन शुरू हुआ लेकिन जल्द ही नैया हिचकोलेने लगी फिर तो लहरों के खेल ने और कई नई जरूरतों को जन्म दिया इस सबके बीच बस यू ही एक बार उसने वर्मा जी के सामने अपनी प्रिंसिपल के रूप का आसमानी बखान कर दिया था वर्मा जी ने भी उसे दिल में बिठा लिया फिर कुछ जोड़ जोड़गांट कर वर्मा जी निकाल ही लाए उसके तहे ख्वाबों की शॉल किसी खास मौके पर पहनने के उद्देश्य से उसने उसे उतने ही गहरे संभाल कर रख लिया जितने गहरे वो उसके दिल में उतरी हुई थी कहीं मैली ना हो जाए इस डर से उसने कभी उसे अपने शरीर को स्पर्श ही ना करने दिया जब भी वर्मा जी ने कभी ओढ़ने को कहा तो बस एक ही जवाब दिया उसने अरे कहीं खास जगह चलेंगे तब ओढ़ेंगे आखिर इतनी महंगी जो है वर्मा जी भी कभी नाराजगी से तो कभी स्नेह से उसे कंजूस कहकर बात को आया गया कर देते रहे और आखिर आज वो मौका आ ही गया जब वर्मा जी ने उसे अपने हाथों से उसके दिल में बसी सफ़ेद पशमीना उड़ा भरराई आवाज़ में कहा कंजूस चलो ख़ास जगह चलने का वक्त आ गया है